No, no, no, no. सुधया पूयपवृंद वृंदारण्यम स्वद रमण द तवे सपत्र विनाशकृषा वयम नुम इंप्रव्रजुपेतमेम Paper, you know. परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम परम श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम परम श्रद्धे परम पूज्य स्वामी श्री शांतात्मानंद जी महाराज श्रद्धे स्वामी श्री माधवानंद जी महाराज समादरणीय झुंझुनवाला जी जाजू जी लोहिया जी समस्त भगवत कथा कथानुरागी सज्जनों हम सभी लोग पुनः भगवान कृष्ण के जो बाल लीला है और उसमें भी जो सख्य रस की लीला है वन भोज लीला जिसकी चर्चा हम लोग विगत छह दिनों से कर रहे थे ब्रह्मा जी महाराज भगवान श्री कृष्ण का जो नंद के लाला हैं, उनको साक्षात पर ब्रह्म के रूप में अनुभव करते हैं और ब्रह्मा जी ने जो वालों के साथ वन भोजलीला का दर्शन किया उससे इतने गदगद हो जाते हैं इतने द्रवित हो जाते हैं कि ब्रह्मा जी को अपना ब्रह्मा जी का पद भी बहुत ही व्यर्थ प्रतीत होता है और वो भगवान से ये बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि ब्रजवासी ही वास्तव में धन्य हैं, जिनके साथ आप इतनी सुंदर लीलाएं करते हैं और बात सही है ये जो बड़े बड़े पद हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, जिसके लिए बड़े बड़े विवाद होते हैं ये केवल अभिमान को संतोष ही मिलता है एगो सेटिस्फेक्शन ही होता है मैं इतने बड़ी पोस्ट पर हूं या मैं इतना बड़ा उद्योगपति हूं वो तो भी उतना ही खाता है उतना ही पहनता है और बल्कि ज्यादा बड़ी पोस्ट पे हो या ज्यादा उद्योगपति हो तो ज्यादा झंझट ही ज्यादा होते मांगने वालों की समस्या कर्मचारियों की समस्या तो ब्रह्मा जी भी बड़ी पोस्ट पे हैं। इससे बड़ी पोस्ट तो आज किसी की नहीं है जो सृष्टि सारी सृष्टि के बनाने का काम जिनके पास भगवान ने दिया है ब्रह्मा जी ने देखा हे ग्वाल बालों के साथ जो आनंद आ रहा है भगवान कृष्ण के साथ लीलाओं में वो आनंद तो बहुत बड़ी व्यवस्था में नहीं है बहुत बड़े पद में नहीं है और ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं प्रभु ये जो अवस्था है ग्वाल बालों की ये उनकी साधना उनका प्रयास और आपकी कृपा दोनों का जब सामंजस्य होता है कृपा तो भगवान की है लेकिन उनकी अनुभूति तब होती है जब हम साधना करते हैं ऐसा नहीं कि साधना करेंगे तो कृपा होगी कृपा की अनुभूति साधना से होती है कृपा तो है जैसे वर्षा हो रही हो घड़े का मुख सीधा हो तो जल आ जाएगा और घड़े का मुख उल्टा हो या टेढ़ा हो तो जल नहीं आएगा प्रयास यही करना है कि घड़े के मुख को सीधा करना है वर्षा तो हो रही सब जगह हो रही जिनका घट सीधा है उनको उसका जल की अनुभूति होती प्राप्ति होती और जिनका घड़ा उल्टा है या टेढ़ा है उनको नहीं होती और वही बात ब्रह्मा जी महाराज अपनी स्तुति में भगवान श्याम सुंदर से श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं यह श्लोक हमारे गुरु जी को बहुत प्रिय था पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज को दत्तेुक सुसमीक्ष भुंजानत्म विपाक मृद नमस्ते जीवे तय सदाय भ हे प्रभु ते अनुकाम सु न नतु प्रतीक्षमाणा हे प्रभु आपकी कृपा के जो समीक्षा करने लग जाते हैं प्रतीक्षा नहीं हम आप लोग प्रतीक्षा करते और भक्त समीक्षा करता है हम लोग कहते भगवान की कृपा होगी तभी तो भजन होगा किसी से पूछो वृंदावन कब आओगे कथा में कब आओगे बोले जब ठाकुर जी कृपा करेंगे तभी तो आएंगे और उनसे पूछो फैक्ट्री कब जाओगे तब नहीं कहते ठाकुर जी जब कृपा करेंगे तब जाएंगे हाँ तब तो टाइम बता देंगे इस समय निकलूंगा इस समय ऑफिस पहुंचूंगा इस समय तुम्हारी मीटिंग है क्यों भाई अगर ठाकुर जी की कृपा से ही आना जाना होता है तो फैक्ट्री भी उन्ही की कृपा के ऊपर छोड़ो और वृंदावन भी उन्हीं की कृपा के ऊपर छोड़ो ये चतुराई है जहा नहीं जाने का मन होता है ना कई लोग कहते हैं स्वामी जी आपने बुलाया ही नहीं आपकी कृपा ही नहीं थी माने वो भार भी छे ऊपर hey, <laughs> आपने बुलाया ही नहीं आपकी कृपा ही नहीं थी तो हम क्या करते हाँ बिहारी जी ने बुलाया ही नहीं अरे बिहारी जी आपको क्यों मना करेंगे बिहारी जी तो हमेशा ही बुलाते रहते तो एक सामान्य व्यक्ति जो है वो प्रतीक्षा करता है और जो भक्त है वो कृपा की समीक्षा करता है समीक्षा माणा न कृपा है किस रूप में कृपा है ये करना आ जाए तो जीवन धन्य हो जाता है सफल हो जाता है द्रोजे को पर कृपा हुई द्रोजे का हुआ ना सौतीली माने बहुत डांटा सिंहासन पर नहीं चढ़ने दिया और उसने यहाँ तक कह दिया इस सिंहासन पर बैठना है तो पहले भगवान का भजन करो इस शरीर का परित्याग करो मेरे गर्भ से जन्म लो मेरे पुत्र बनो तब ये सिंहासन मिलेगा देखने में लगता है कितना अभागा बालक है पांच वर्ष की अवस्था में वो भी उनकी मां को अलग रख दिया जाता सुनीति अलग रहती थी महल से दूसरे महल में और वो बालक अगर राजा अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है तो उसके लिए सौतेली सौतीली ने डांट के भगा दिया देखने में लगता है कितना अभागा बालक है हा? लेकिन द्रोज ने उस कृपा की समीक्षा की प्रतीक्षा नहीं की यह भगवान ने अवसर दिया है सुनीते ने समझा दिया बेटा जो कुछ कहा है सब ठीक है लेकिन एक बात बहुत अच्छी कही है तो उसको तुम स्वीकार कर लो अगर कुछ भी जीवन में चाहिए तो भगवान की आराधना करो ध्रुजी चले गए अब वो जो डांट थे आज सामान्य व्यक्ति के दृष्टि से पूछा जाए तो यही कहा जाएगा कि बालक बड़ा भागा था लेकिन वो डांट तो द्रोजे के लिए कृपा हो गई ना भगवान की किस परिस्थिति में भगवान हमसे क्या कराना चाहते अगर हम ईमानदार हो जाएं भगवान से थोड़ा जुड़ जाएं तो भगवान अगर संयोग देते हैं तो भी कृपा है और वियोग देते हैं तो भी कृपा है हा? इसे भागवत में वृद्धा सुर कहता है जब इंद्र के सामने वज्र लेके खड़ा है उदत्तासुर कहता है प्रभु मेरे को युद्ध का परिणाम मालूम बढ़िया आश्चर्य की बात उदत्तासुर भगवान से प्रार्थना करता है ध्यान लग जाता है उसका युद्ध क्षेत्र में मेरे को युद्ध का परिणाम मालूम है भगवान ने कहा क्या है परिणाम बोले मैं हार जाऊंगा इंद्र जीत जाएगा अरे तू मेरा भक्त है इंद्र तो मेरा इतना बड़ा भक्त नहीं है तो ऐसे कैसे कहता है कि तू हार जाएगा मैं तो अपने भक्तों को कभी नहीं हारने देता बोले तसुर मुस्कराता है बोले प्रभु आप हारने नहीं देते सत्य है लेकिन कभी भी आप अपने भक्त को छोटी वस्तु नहीं देते बड़ी वस्तु ही देते हैं ये भी सत्य है बोले वो कैसे बोले प्रभु इस युद्ध में जो जीतेगा उसको स्वर्ग मिलेगा और जो हारेगा उसको बैकुंठ मिलेगा इसलिए मेरे को मालूम है आप मेरे को जीतने नहीं देंगे हारने ही देंगे हाँ आप मेरे को हराए और वही हुआ भगवान की आंखों से अस्रुपात होने लग गया वृत्तासुर कहता है प्रभु आपकी इस कृपा का अनुभव भी संसारी व्यक्ति नहीं कर सकता है एक प्रेमी ही कर सकता है जो सकाम व्यक्ति है वो तो सफलता में कृपा देखेगा संयोग में कृपा देखेगा लाभ में कृपा देखेगा सम्मान में कृपा देखेगा लेकिन जो प्रेमी है वो वियोग में भी कृपा देखता है हानि में भी कृपा देखता है अपमान में भी कृपा देखता है प्रत्येक परिस्थिति में क्यों मेरा ठाकुर मेरे साथ कभी वो कर ही नहीं सकता जो नहीं होना चाहिए हाँ। मैं प्राय घटना सुनाता हूँ वृंदावन में भक्त कोकिल साईं बड़े अच्छे महापुरुष हुए हैं उनके एक भक्त थे गेही राम जी सिंधी थे और पाकिस्तान में उनका बहुत बड़ा व्यापार था फैक्ट्री में घाटा लग गया बंद हो गई दूसरे काम प्रारंभ किया वो भी बंद हो गया तीसरा प्रारंभ किया वो भी बंद हो गया जब काम ही बंद हो गया तो वृंदावन आ गए प्राय कई लोग वृंदावन ऐसे में ही आते हैं अभी बीच में 2012 दिसंबर में भविष्यवाणी थी ना कि प्रलय होने वाला है कई लोगों के फोन आते थे महाराज जी हम वृंदावन आ रहे हैं मैंने कहा किसने बोले अब तो प्रलय होने वाला वही रहेंगे मैंने कहा तभी आओगे वैसे नहीं आओगे <laughs> मैंने कहा जाओ बड़ी खुशी की बात है प्रलय वलय तो नहीं होगा लेकिन आ जाओ हा हो गई ही राम जी वृंदावन आ गए और वृंदावन में भक्त कोकिल का सत्संग पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का सत्संग पूज हरि बाबा का संकीर्तन आनंदमयी माँ का सानिध्य गेही राम जी संकीर्तन में नाचते थे हमारे गुरु जी से कहते थे महाराज जी हमको बाकी बिहारी ने पहचान लिया है ये उनके शब्द थे गुरु जी पूछते थे क्या प्रमाण है गेही राम जी की बांकी बिहारी ने आपको पहचाना है बोले मेरे को लगता था जीवन में मैंने कभी किसी का हक नहीं दबाया मैंने कभी किसी गरीब को नहीं सताया मेरा व्यापार क्यों बंद होता जा रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा था आज वृंदावन का जब रश मेरे जीवन में मिला आज मेरे को पता लगा मेरी फैक्ट्री मेरे भाग्य से बंद नहीं हुई थी बाकी बिहारी ने बंद कराई थी अपने पास बुलाने के लिए और ये आनंद देने के लिए आ? सुसमीक्ष माड़ा घबराइएगा मत आपकी फैक्ट्री बंद नहीं करेंगे माँ जिस बालक को गोद में उठाना चाहती है उसका खिलौना छीन लेती है जिस बालक को अब आप निर्णय कर लीजिए आपको खिलौने से खेलना है या माँ की गोद में रहना है अगर आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है प्रत्येक भक्त इसका अनुभव करता है अगर वो ईमानदार है और भगवान के प्रति उसका जरा भी नाता है वो अनुभव करता है वास्तव में मैं जो सोच रहा था वो ठीक नहीं था जो ठाकुर ने किया वही ठीक था प्रत्येक भक्त की अनुभूति होती है जिस बालक को माँ गोद में उठाना चाहती है उसका खिलौना छीनती है नहीं देता है तो एक दो थप्पड़ लगा के भी छीन देती है और गोद में उठा लेती है लेकिन जिस बालक को जानती है ये गोद में खुश नहीं रहेगा तो उसको और खिलौना दे देती है तू खेल हा? तत्वा सुसमीक्ष माणा नतु तो प्रत्यक्ष बाणा ब्रह्मा महाराज कहते हैं प्रभु आपके जो प्रेमी भक्त है प्रत्येक परिस्थिति में क्यों भक्त के साथ वो हो ही नहीं सकता है जो प्रभु न चाहते हो प्रभु के बिना इच्छा के भक्त के जीवन में अंडरलाइन रख लेना भक्त के जीवन में कर्म सिद्धांत में भगवान दखलंदाजी नहीं करते उसी भगवद गीता में दोनों श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते वा अधिकारस्ते कदाचन माँ कर्मफल माँ संगोस्तु कर्मण ये भी है कर्म में व्यक्ति का अधिकार है फल में अधिकार नहीं ये भी है उसी भगवद गीता में और उसी भगवद गीता में ये भी लिखा है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ट भ्रामयण सर्वभूता अब आप किस बात को सच मानेंगे कर्म में व्यक्ति का अधिकार है फल में वो पराधीन है ये भी भगवदगीता का सिद्धांत और ये भी भगवदगीता कहती है कि सारे विश्व ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, सब भगवान ही सबके द्वारा सब कुछ करवा रहे हैं भ्रामेण सर्वभूत आंत्रारूढ़ानी जैसे यंत्र को एक ड्राइवर चलाता है गाड़ी अपने आप नहीं चलती ड्राइवर जिधर ले जाएगा ऐसे जितने लोग हैं सबको भगवान ही परिचालित करते हैं ये भी लिखा है तो भगवान ही सबको चलाते हैं ये सच है या कर्म में व्यक्ति स्वतंत्र है ये सच है दोनों बात भगवद गीता में लिखी है हमको अपना जीवन देखना होगा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग अवस्था और हम लोग कभी कभी चतुराई करते सुन लिया सत्संग में भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता भगवान ही सबको चलाते हैं और जब हमने किसी को गाली दी उसने पूछा क्यों गाली देते हो बोले तो ये भी तो भगवान की इच्छा ही होगी बिना भगवान की इच्छा के तो पत्ता नहीं हिलता आपने किसी को गाली दी उसमें तो भगवान की इच्छा दिख गई लेकिन जिसको गाली दी उसने आपको दो डंडे मारे उसमें भगवान की इच्छा दिखी कि नहीं दिखी सामने वाले ने डंडा मारा उसमें भगवत इच्छा अगर दिख गई तो आपका जीवन भक्ति सिद्धांत में है ईश्वर सर्वभताना हृदय से तिष्ठति वो भक्ति सिद्धांत और अगर अपनी गलती में भगवान की इच्छा दिख रही और सामने वाले के गलती में व्यक्ति दिख रहा है तो अभी भक्ति सिद्धांत में आपका जीवन नहीं है कर्म सिद्धांत में है आपको कर्म सोच समझ के करना चाहिए चतुराई नहीं करना चाहिए हमने गलती की तो भगवान की इच्छा और सामने वाले ने गलती की तो तो तो महाराज तत्न सुसमीक्षमा ब्रह्मा जी कहते हैं भक्त आपकी कृपा की प्रतीक्षा नहीं करता समीक्षा करता है प्रत्येक परिस्थिति में हम अगर ईमानदार हैं भगवान से जुड़े हैं मैं सच कहता हूं भागवत में तो लिखा ही है कि संतों का अनुभव है कभी कभी अपनी बुद्धि धोखा दे जाती है हम प्रयास करते नहीं ऐसा ही होना चाहिए और लगता यही सही है जो हम प्रयास कर रहे लेकिन कभी एक वर्ष बाद कभी दो वर्ष बाद कभी पांच वर्ष बाद ये बात समझ में आती है कि वो सही नहीं था जो हम चाहते थे सही वही था जो ईश्वर ने किया वही ज्यादा सही था भक्त के जीवन में ठाकुर अनुभव कराते तो इसलिए बोले फिर कैसे जीवे बोले निश्चिंत होकर के नियत साफ रखो भगवान से जुड़े रहो उसके बाद जो होता जाए उसको स्वीकार करते चलो ते सुण भुंजान एवं आत्मृतम विमस्ते नमस्ते नमस्ते माने आ, प्रणाम समर्पण हम लोग समर्पण तो रोज करते हैं मंदिर में प्रणाम करते हैं संतों को प्रणाम करते हैं लेकिन हृदय तीनों के लिए लिखा है वाणी से मन से और कर्म से तीनों से जो प्रणाम होता है वो प्रणाम पूर्ण होता है वो शमर पर पूर्ण होता है हमारा प्रणाम केवल प्रायः वाणी से होता है प्रणाम स्वामी जी नमो नारायण स्वामी जी या ज्यादा किया तो झुक गए और संतों के संस्कार जहाँ है वहां तो ठीक है नहीं तो आजकल तो प्रणाम और नमो नारायण भी नहीं जानते कई लोग ये भी नहीं जानते कि गुरु दीक्षा क्या होती है गुरुदक्षिणा क्या होती है ये जो हमारी परंपरा है हमारे गुरु जी से एक लखनऊ के प्रोफेसर आई लखनऊ में प्रोफेसर थी पूजी स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पास आई बोले गुरु जी हमको आपसे ही गुरु गुरुदक्षिणा लेनी <laughs> गुरु जी हसरे लग गए बोले घबराओ नहीं मैं ही तुमको गुरु गुरुदक्षिणा दूंगा अब गुरु गुरदक्षिणा तो शिष्य देता है गुरुदीक्षा गुरु देता है लेकिन वो कहते मैं आपसे ही गुरदक्षिणा लूंगी वो जब भी बाद में उसको समझ में आया कि मेरे कहां भूल गुरुजी ने उसको गुरु दीक्षा भी दी लेकिन वो जब भी आती थी गुरुजी बड़े विनोदी थे बोले भाई तुम अपनी गुरु गुरुदक्षिणा बताओ <laughs> तुम्हारी गुरु गुरदक्षिणा क्या है तो हम लोग कितनी हमारी जो संस्कृति है तो जो प्रणाम है प्रणाम का अर्थ क्या होता प्रणाम का अर्थ होता है समर्पण रोज रोज प्रणाम क्यों करना क्योंकि एक दिन के प्रणाम में पूरा समर्पण होता नहीं इसलिए रोज भगवान को प्रणाम करते हैं रोज संत को प्रणाम करते प्रणाम माने जीवन समर्पित कर देना हाथ जोड़ना माने कर्म शक्ति को समर्पित कर देना और सिर झुकाना माने अहंकार को उनके चरणों में समर्पित कर देना ये प्रणाम का अर्थ होता है तो महाराज कहते हैं जो निरंतर आपको प्रणाम करते हैं आपका भक्तिमय जीवन व्यतीत करते हैं वाणी में आपका नाम होता है हृदय में आपकी स्मृति होती है और जीवन में आपके सेवा के कार्य होते यही भक्त का पूर्ण जीवन होता है हा? आप वो जरा थोड़ा करके देखें, आप यहाँ सब संत हैं, भक्त हैं, साधक हैं, काम करते रहो काम आपका बहुत व्यस्त है व्यस्त शहर है दिल्ली जैसा शहर काम के लिए मना नहीं लेकिन आप थोड़ा रिलैक्स होके काम करें और जब काम में लगे रहें और थोड़ा बहुत ज्यादा व्यस्तता ना हो सामने आदमी ना हो तो भगवान का नाम स्मरण भी करते चलो और काम भी करते चलो इतना रस आएगा आपको कभी थकान नहीं होगी आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहेगा आपके निर्णय बिल्कुल ठीक होंगे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव इस प्रकार से बोले जो अपना जीवन व्यतीत करता है उसके लिए ब्रह्मा जी बड़ी अच्छी बात कहते बोले वो मोक्ष पद का उत्तराधिकारी हो जाता है उत्तराधिकारी माने झुंझुनवाला जी कल कह रहे थे बोले आपने वेदांत के लिए तो बहुत कुछ कह दिया मैंने कहा मैंने कुछ नहीं कहा <laughs> तो उत्तराधिकारी माने उत्तराधिकारी को पिता की संपत्ति पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता उसको उत्तराधिकारी बोलते तो जो भगवान का भजन करता है ना तो उसको कैवल मोक्ष के लिए ज्ञान की अनुभूति के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता जैसे पिता बिना प्रयास के अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकार दे देता है ऐसे भगवान अपने भक्त को मोक्ष प्रदान कर देते हैं अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता मुक्ति पदेश दाया भाक शब्द लिखा है वो दाया होता है उत्तराधिकारी हो जाता है और दृष्टान्त मैंने दिया ही था गोपियों ने कौन से उपनिषद पढ़ी थी गोपियों ने कौन सा ब्रह्म सूत्र पढ़ा था लेकिन अर्जुन और उद्धव से जल्दी उनको मोक्ष की अनुभूति हुई लेकिन प्रश्न वही था उनका जैसा प्रेम उनका जैसा समर्पण हाँ वो तो वही थी गोपियां, गोपियां थी हाँ। देवर्षि नारद ने जिनके लिए भक्ति सूत्र में लिख दिया यथा ब्रजगोपी का नाम हाँ। जैसे ब्रजगोपियों का प्रेम था रामचरितमानस में श्री भरत और श्री कृष्ण चरित्र में गोपियां, इनके जैसे यही थी हाँ। वो दृष्टान्त है आदर्श है उनके जैसा होना बड़ा कठिन काम है उनकी यद किंचित कृपा मिल जाए तो जीवन धन्य होता है ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं इन्हीं सब बातों को देख करके मेरा मन क्या होता है हा बड़ी सुंदर बात कहते हैं ब्रह्मा जी महाराज सदस्युमे ना सब भूरि भागो तिरशा हेना हमें को भव जना भूत से वे तव पाद पल्लव हे प्रभु यहाँ तक तो ब्रह्मा जी ने उनका वर्णन किया उनकी महिमा का एक बात और माफी मांग ली ब्रह्मा जी ने और माफी का जो दृष्टान्त खोजा है ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु माता के गर्भ में जब बालक होता है पांच छह महीने के बाद उसमें चेतना आ जाती है तो गर्भ के अंदर घूमता है या उछलता कूदता है तो उस गर्भ के बालक के उछल कूद को देख करके माता को गुस्सा नहीं आता प्रसन्नता होती है क्यों माता को लगता है मेरा बालक चैतन्य है मेरा बालक बढ़ रहा है धीरे धीरे उसका समय आ रहा है ब्रह्मा जी जब ने ये बात कही तो भगवान ने पूछा तो यहाँ ये दृष्टांत कहने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है बोले प्रभु जैसे माता के गर्भ में एक बालक होता है लेकिन आपके गर्भ में ये सारा संसार है प्रभु अगर कभी हमारे जैसे जीव से कुछ उछल कूद हो जाए कुछ गलती हो जाए तो जैसे गर्भ के बालक को माँ हमेशा माफ करती है ऐसे मेरी कुछल कूद को आप माफ कर दीजिए मेरे से गलती हो गई है, ब्रह्मा जी माफी मांगते है ईमानदारी की यही परिभाषा है हाँ अगर गलती किया है सबके सामने तो माफी भी सबके सामने मांगनी चाहिए वही ईमानदारी है नहीं सबके सामने तो गलती कर दिया एकांत में जाके महाराज हमसे गलती हो गई आप समझ लेना वो व्यक्ति फिर गलती करेगा क्योंकि उसने अपनी गलती स्वीकार किया नहीं स्वीकार करता तो ईमानदारी से ब्रह्मा ब्रह्मा जी सबके सामने करे मेरे को कर मेरे को को माफ कर दीजिए और आपने बनाया सृष्टि का इतना बड़ा काम दिया बड़ी आपकी कृपा लेकिन अगर आप मोरे से अब पूछें कि मैं क्या बनना चाहता हूँ तदस्तु में भूरिभागो भवेत्र व अन्यत्र तिरश्चाम ब्रह्मा जी, जी को अब इतना आनंद आ रहा है अत्र भवे अन्यत्र भवे प्रभु इसी जन्म में या ना हो सके तो अगले जन्म में बोले क्या तब ब्रह्मा मत बनाना मेरे को बोले क्या बनाना बोले इन ग्वाल बालों के बीच में कोई जन्म दे देना इस व्रज में कोई जन्म दे देना अरे बोले ग्वाल बाल बनना चाहते हो बोले नहीं ग्वाल बाल बनने का तो मेरा अभी भाग्य ही नहीं सौभाग्य में ये सौभाग्य मेरा नहीं है जो इनको मिल रहा है आप इनका जूठा खा रहे हैं ये आपका जूठा खा रहे है. कभी आप इनके पीठ पे बैठ जाते हैं कभी ये आपकी पीठ पे बैठ जाते हैं श्रीदामा भगवान की पीठ पे बैठ जाता था चलो मेरे को लेके चलो ये सौभाग्य मेरा नहीं है बोले फिर इस वृंदावन में कोई वृक्ष बना देना या पक्षी बना देना तिरस्याम जो तिरक चलते तिरस्याम पक्षी बना देना या वृक्ष बना देना बोले उससे क्या होगा जब वृक्ष बन जाऊंगा तो ब्रज से कोई बाहर निकालना भी चाहेगा तो मैं जड़ जमा लूंगा और ब्रज से बाहर नहीं जाऊंगा इसलिए वृक्ष बना देना जो ब्रज के वृक्ष है ना हमारे गुरु जी कहते इसलिए ब्रज के वृक्षों की दो विशेषता एक तो उनकी जड़ें बहुत नीचे तक होती है, और दूसरा उनकी डालियां नीचे की तरफ होती ऊपर को प्राय नहीं होती अब आजकल जो आधुनिक वृक्ष लगने लग गए उनकी बात छोड़ दीजिए पहले के जो प्राचीन वृक्ष हो तमाल का वृक्ष हो करील का वृक्ष हो कदम्ब का वृक्ष हो देशी कदम वो तो सबकी डालियां नीचे बोले क्यों बोले वृक्ष के रूप में अगर ब्रह्मा प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे को वृक्ष बना दीजिए इससे सिद्ध होता है बड़े बड़े साधक बड़े बड़े महात्मा साधना करके व्रज के वृक्ष बने हैं और डालियों के रूप में अपनी भूजाओं को नीचे किए हुए खड़े हैं पता नहीं वो कौन सा सुंदर क्षण होगा जिस दिन ठाकुर मेरे नीचे आ जाएगा और मैं डालियों को नीचे कर करके हृदय से लगा लूंगा और मेरा सौभाग्य पूरा हो जाएगा हा? इसलिए वृक्ष वृक्ष के नीचे को डालिया होती है वो वृक्ष के वृक्ष होते दूसरे महात्मा ने कहा भाई वृक्ष बनना तो अच्छा जड़ जम जाएगी बाहर नहीं जाएंगे लेकिन एक उसमें घाटा होगा क्या बोले जब वृक्ष बने रहेंगे तो उस वृक्ष के नीचे जो ठाकुर जी लीला करेंगे उसका दर्शन तो होगा लेकिन ठाकुर जी रोज उसी वृक्ष के नीचे आएंगे तो आवश्यक नहीं कभी नंदगांव कभी बरसाना कभी गोवर्धन कभी जमुना पुलिन अलग अलग जगहों पे ठाकुर की लीला होती है तो बोले हमको वृक्ष मत बनाओ बोले फिर क्या बनाओ बोले ब्रज का पक्ष बना दो कोयल बना दो मोर बना दो अरे और नहीं तो कौवा ही बना दो कौआ तो बना दो बोले क्यों बोले पक्षी बनने में ज्यादा फायदा है कैसे बोले ठाकुर जी की जहाँ लीला होगी साथ साथ के वहीं चला जाऊंगा और वहीं लीला का दर्शन किया करूंगा ब्रह्मा जी कहते आप उस व्रज की लीला की कल्पना करें ब्रह्मा जो सर्वश्रेष्ठ पद है इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ पद है ओ ब्रह्मा उस भक्ति में इतने रसमग्न हो जाते इतने आनंदित हो जाते है बोले भूतवा निशेवे तब अपाद पल्लव अगर मैं यहाँ व्रज में निवास मिल जाए इन ग्वाल बालों के साथ कहीं रहने को मिल जाए आपके चरणों की धूली पड़ेगी ब्रह्मा जी कहते हैं अहोधन ब्रज गो रमण्य मुदा। अरे ये व्रज की गैया धन्य हैं और ये ब्रज की गोपिया धन्य क्यों क्यों धन्य हैं? बोले आपने इनका दुग्धपान एक साल तक किया ब्रज की गायों का और ब्रज की गोपियों का एक साल तक पानी किया और आप तृप्ति का अनुभव करते तो बोले भाई ये तो मेरा स्वभाव है भक्त के साथ रहना ब्रह्मा जी कहते हैं आप बड़े बड़े यज्ञों से भी जल्दी तृप्त नहीं होते बड़े बड़े वैदिक लोग बड़े बड़े काशी के विद्वान बड़े बड़े यज्ञ में आहूतियां देते हैं कितने ऐसे यज्ञ होते हैं जिसमें भगवान प्रसन्न होकर प्रकट होते महाराज दशरथ के यज्ञ में वर्णन मिलता है कि अग्निदेव प्रकट हुए थे बाकी उसके बाद तो प्रायः नहीं मिलता है कि कहीं भगवान प्रकट हुए यज्ञ के बाद भगवान प्रारंभ में वर्णन मिलता है द्वापर तक तो वर्णन मिलता है वो कहते हैं कि बड़े बड़े यज्ञ आपको प्रसन्न करने में समर्थ नहीं हो पाए तृप्त करने में समर्थ नहीं हो पाए लेकिन ये व्रज की गोपियाँ ये व्रज की गैया इनका दूध आपने स्वयं पिया उन्होंने नहीं पिलाया आपने पिया और तृप्ति का अनुभव करते धन्य हो ब्रजवासी जिनके साथ रह करके आ, जो आत्म काम है पूर्ण काम है वो परमात्मा भी तृप्ति का अनुभव करता है हा? वो अकाम नहीं है वो सकाम हो जाता है हा? हमारे गुरु जी कहते हैं जो अकाम परमात्मा है वो ब्रजवासियों के साथ सकाम हो जाता है कामना वाला हो जाता है अगर कामना ना होती तो माखन चोरी करने क्यों जाते भाई मिट्टी खा के झूठ क्यों बोलते मैया के दूध के लिए क्यों रोते अकाम परमात्मा सकाम हो जाता है तो क्या वास्तव में सकाम है नहीं वो दूध के लिए नहीं रोते हैं, ब्रजवासियों के प्रेम के लिए रोते हैं। दूध तो बहुत मिलता है दही तो बहुत मिलता है मक्खन तो बहुत मिलता है भगवान को क्रोध जो निष्क्रिय परमात्मा है वो क्रोध जब मैया ने नीचे बैठा दिया और दूध को बचाने दौड़ गई भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया न क्रोध आ गया आप कहते हैं क्रोध तो बहुत खराब है अरे भगवान को क्रोध आ गया सनकादियों को क्रोध आ गया जय बजे को साप दे दिया क्रोध खराब नहीं है क्रोध क्यों आता है ये देखना पड़ेगा आपका अपमान हुआ इसलिए क्रोध आया आपका व्यक्तिगत नुकसान हुआ इसलिए क्रोध आया या आपके भजन में बाधा पड़ रही है इसलिए क्रोध आया भगवान के दर्शन में कोई व्यवधान कर रहा है इसलिए क्रोध आया क्रोध सर्वथा खराब नहीं है सर्वथा खराब होता तो भगवान को क्रोध की सृष्टि नहीं करते आ? अरे भगवान से झगड़ा करो भगवान के साथ गुस्सा हो जाओ तो क्रोध आपको भगवान के पाने में साधक बन जाएगा हाँ भगवान से झगड़ जाओ गुस्सा करो कितने भक्त थे जो भगवान से झगड़ जाते जब भगवान नहीं आते नहीं मिलते थे हानते हो ग्वरिया बाबा एक हुए ब्रज में वो तो दतिया स्टेट के राजगुरु थे सब कुछ छोड़ के ब्रज में आ गए वो श्री कृष्ण को ग्वरिया कहते थे इसलिए उनका नाम ग्वरिया बाबा पड़ गया नाम उनका और कुछ था बहुत दिन तक सर्वस्व त्याग गए ब्रजवासियों की भिक्षा मांग के खाते थे भजन करते थे बिहारी जी का रोज दर्शन करते थे जो भी साधना बताई गई सारी साधना करते थे लेकिन भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ जब नहीं हुआ उनकी जीवनी में लिखा है ग्वरिया बाबा को गुस्सा आ गया वो बोले गीता भागवत में जो लिखा है कि वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं बड़े कोमल हैं सब झूठ लिखा है क्योंकि मैं जितना कर सकता था जो जो साधना लिखी है सर्वस्व का त्याग कर दिया राजगुरु के पद का त्याग कर दिया वृंदावन में ब्रजवासियों की भिक्षा मांग के भोजन करता हूँ दिन भर भोजन करता हूँ बांके बिहारी का दर्शन करता हूँ फिर भी ठाकुर ने दर्शन नहीं दिया तो ये कोमल है या कठोर है निर्णय कर लिया ये गलत लिखा है सच नहीं लिखा है जो लिखा है भगवत गीता में भागवत में और जानते हो स्वयं ही निर्णय नहीं किया जो लोग भजन करते थे सबसे कहने लग गए बेकार में तुम माला लेके घूम रहे हो वो मिलने उलने वाला नहीं और तो दर्शन वर्शन नहीं देने वाला है ये सब वैसे लिखा हुआ है क्योंकि मैंने करके देख लिया छोड़ दो माला वाला सब आराम से रहो भोजन करो अपना मस्ती से रहो ये कोई ठाकुर वाकुर मिलने वाला नहीं जानते हो भगवान घबड़ा के भगवान बोले ग्वरिया जैसा व्यक्ति अगर मेरे विरोध में लग गया तो तो मेरे सारे भक्त भाग जाएंगे माला वाला सबके छुड़ा देगा अब महाराज वो विरोध में पांच सात दिन ही बीते थे एक दिन सायकाल देखा बछड़े आ रहे हैं ग्वाल बाल आ रहे हैं और पीछे सावरे ने श्री कृष्ण और गौरवर्ण के बलराम ये कलयुग की घटना है ये डेढ़ वर्ष पहले की घटना है दोनों प्रकट हो गए ग्वारिया बाबा के सामने ग्वालिया बाबा तो पहचान गए आखिर प्रेमी भक्त थे मेरा ठाकुर चरणों में प्रणाम किया प्रणाम करने के बाद एक ही बात पूछा इतने दिन पूजा की तो क्यों नहीं आई भजन किया तो क्यों नहीं आई अब तुम्हारा विरोध करना मैंने प्रारंभ कर दिया तो तुम आ गए क्या तुम गाली खाने से विरोध करने से ही जल्दी आते हो तो शास्त्र में लिख दो कि तुम यही करो भजन मत करो शास्त्र में क्यों लिखो ध्यान से जब करो पाठ करो ध्यान लगाओ पूजा करो भगवान बोले तुम्हारी पूजा का ही फल था ध्यान का ही फल था कि तुम्हारा इतना तादात्म हुआ और तुम तो मेरे विरोध में प्रचार करने लग गए भजन में उतना तुम्हारा तादात्म नहीं होता था जितना विरोध में हो गया और उस तादात्म के कारण में तुम्हारे सामने प्रकट हो गया ग्वरिया बाबा को हृदय से लगा लिया हा? दर्शन हो गए यावत जीवन ग्वरिया बाबा क्या संगीत था उनका हा? और जानते जब एक बार दर्शन हो गया उन्होंने अपने मृत्यु को भी आनंद का स्वरूप दे दिया क्या विलक्षण जीवन था जब उनके ये शरीर छोड़ने के दो दिन बचे केवल उनके मृत्यु का उनको आभास हो गया दो दिन पहले और उन्होंने अपने भक्तों से कह दिया जितने उनके भक्त लोग थे देखो शब्द उनके कितने सुंदर हैं मैंने शायद उनकी जीवनी पढ़ी थी तीन चार वर्ष पहले लेकिन वो शब्द मेरे को अभी तक याद है उन्होंने कहा देखो जी ठाकुर जी ने मेरा ट्रांसफर कर दिया ट्रांसफर हाँ। कितना सुंदर शब्द है वीर्णान्य था विहय नवानिगृहणा नरो ट्रांसफर कर दिया मौत को भी जिसने आनंद का रूप दे दिया क्यों वो तो जानते हैं मौत तो होती ही नहीं शरीर परिवर्तित होता है और ट्रांसफर कहा किया है बोले तो अभी तक में वृंदावन में था परसों में ठाकुर के गोलोक धाम में पहुंच जाऊंगा मेरा ट्रांसफर हो गया और जो भक्त लोग थे वो तो दुखी होने लग गए लेकिन ग्वरिया बाबा तो खुश थे क्यों दुखी हो मेरी उन्नति हुई है मेरा प्रमोशन हुआ है मैं वृंदावन से गोलोक धाम रहा हूं, यहाँ कभी कभी दर्शन होता था अब रोज दर्शन होगा यहाँ कभी कभी सेवा मिलती थी अब रोज ठाकुर के चरणों की सेवा करूंगा, दुखी होने की क्या बात है और इतना ही नहीं लोगों के भक्तों के मन को बदलने के लिए ग्वरिया बाबा ने एक लीला और की बोले देखो परसों मेरा ट्रांसफर होना है हाँ, परसों कल तुम मेरी शोक सभा मनाओ हाँ? कल एक दिन पहले अब भक्त बड़े असमंजस में पड़ गए महाराज वैसे भी शोक सभा श्रद्धांजलि सभा वो तो व्यक्ति के जाने के बाद मनाई जाती है और आप हमारे आराध्य हैं इष्ट हैं और किसी चोर डाकू की होती तो भी हम मना लेते आपकी शोक सभा आप के जीते जी हम कैसे मनावे लेकिन कैसे विलक्षण महापुरुष हो जाते उन्होंने कारण क्या दिया बोले मेरे जाने के बाद मेरी शोक सभा श्रद्धांजलि सभा मनाओगे तो मेरे विषय में किसने क्या कहा वो तो मैं कैसे सुनूंगा मेरे <laughs> मेरे सामने मनाओ और विषय में बताओ कि बाबा ऐसे थे बाबा ऐसे थे इतना हठ किया लोगों को मनाना पड़ा जाने के एक दिन पहले उनके शोक सभा हुई ग्वरिया बाबा स्वयं बैठे थे सारे लोग बोल रहे थे ग्वरिया बाबा ऐसे थे ग्वरिया बाबा ऐसे थे सुन सुन के हंस रहे थे हा? माने यह है भगवान के प्रेम का स्वरूप जहां मृत्यु भी आनंद बन जाता है जहां वियोग भी आनंद बन जाता है जहां असफलता भी आनंद बन जाता है यह भगवान के भक्त का स्वरूप वही ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रजवासी धन्य अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोगश्याम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वो जिनके साथ मित्रता किए हुए है अपना मान के चल रहा है ये ब्रजवासी धन्य है ये भगवान के प्रेमी धन्य है <coughs> ब्रह्मा जी ने एक प्रश्न और किया भगवान कृष्ण से प्रभु एक प्रश्न और पूछो पूछो एशाम घोष निवासीना उत भवान किम देव रात दिना चेतो विश्व फल तदपरम तो कुन्मुहती सदेशाद्यो पूतना सकुलामे देश पिता यद धाम सुन तने प्राणा सयास करते हे प्रभु इन ब्रजवासियों को आप क्या देंगे ये जो आपके इतने प्रेमी हैं इतने भक्ति करते हैं इनको आप क्या देंगे भगवान ने कहा भाई इनको दुनिया की वस्तु तो कुछ चाहिए नहीं दुनिया की वस्तु लेते ही नहीं तो दुनिया की वस्तु तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि उनको चाहिए नहीं लेकिन जो दुनिया की वस्तु नहीं चाहता ऐसे भक्त को मैं अपने आप को दे देता हूं मैं अपने आप को दे दूंगा इनको ब्रजवासियों का मैं भक्त बन जाऊंगा ब्रजवासियों की सेवा करूंगा ब्रजवासियों का ऋणी हो जाऊंगा ब्रह्मा जी ने कहा इसीलिए मैं पूछ रहा था मैं जानता था आप यही जवाब देंगे लेकिन आप ये करने के बाद भी तो आप ऊण नहीं हो सकेंगे भगवान ने कहा कैसे बोले आपने पूतना को भी अपने आप को दे दिया अघासुर को भी अपने आप को दे दिया अपना धाम दे दिया ना पूना को भी अपना धाम दे दिया अघासुर को अपना धाम दे दिया बकासुर को अपना धाम दे दिया वत्सासुर को अपना धाम दे दिया अरे जो लोग आपको मारने के लिए आए उनको गोलोक धाम दे दिया और जो आपसे प्रेम करते हैं उनको भी गोलोक धाम ही देंगे तो क्या ये न्याय होगा कन्हैया क्या न्याय होगा ऐसा प्रश्न कर दिया ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण मुस्कराने लग गए ठीक कहते तो। ब्रह्मा तो आखिर बुद्धि के देवता है ना बात तो सही है जो पूतना मारने के लिए आई अघास मारने के लिए आए हूतना को भगवान ने माता की गति दिया भागवत में वर्णन है और एक तवि ने बड़ी अच्छी बात लिखी है बोले जब उद्धव को भगवान ने भेजा ना गोपियों को समझाने के लिए ब्रज में जब भगवान चले गए थे भगवान ने उद्धव को एक बात कह दी जब यशोदा जी पूछें कि कन्हैया क्यों चला गया बिना बताए और आया क्यों नहीं बोले एक बात कह देना बोले जब कोई कर्ज ले लेता है और कर्ज चुकाने की अवस्था नहीं होती है प्रयास करने के बाद भी तो उसके पास एक ही रास्ता होता है वो तो नगर छोड़ के चुपचाप भाग जाता है हा? वही मेरी दशा थी बोले क्यों आपने क्या कर्ज लिया है हाँ, मात की गति दे चुको पूतना को अब दही कहा मैया को याते पछिता माता की गति तो मैंने पूतना को दे दी जशोदा को क्या दूंगा हाँ? अगर जशोदा को भी वही गति दूंगा तो न्याय नहीं होगा उचित नहीं होगा हद्ध हाँ, ब्रज जयो कहियो समझाए मैया सो जापे ऋण बाढ़े सो विदेश भज जाते हैं हाँ? जो ऋणी हो जाता है जो ऋण चुका नहीं सकता है वो विदेश चला जाता है और कोई भागने के अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं होता है ब्रह्मा जी ने जो प्रश्न कर दिया क्या देंगे इनको आप क्या इनको वही देंगे जो पूतना को दे चुके जो अघासुर को दे चुके हैं भगवान के आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे गए ब्रह्मा तुमने ऐसा प्रश्न कर दिया है जवाब देना ही पड़ेगा मैं इनको नहीं दे सकता हूं मैं इनको न्याय नहीं दे सकता हूँ लेकिन मैं हमेशा इनका ऋणी बनकर के रहूंगा ब्रजवासी मेरे जमीदार रहेंगे मैं इनका कर्जदार बनकर के रहूंगा ये भगवान लिखा है ऐसे विलक्षण ये ब्रह्मा जी की स्तुति है ब्रह्मा जी के प्रश्न है ब्रह्मा जी कहते धन्य हो प्रभु जो अपने भक्तों को जमींदार बनाते हैं और स्वयं कर्जदार होते हैं नरसिंह मेहता नानी का मायर आप लोग सब सुनते हैं नरसी मेहता को जब देखने के लिए लोग आए घर में अच्छे कपड़े नहीं थे बेटी के लिए वस्त्र नहीं थे महाराज पत्नी ने कहा नरसी जी से जाओ कुछ नगर से कुछ मांग के ले आओ ह जूनागढ़ में नरसी मेहता जा रहते थे नरसी जी गए कुछ सेठ साहूकार लोग बैठे हुए थे नरसी जी ने उनसे कहा भाई बेटी को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं कुछ कपड़े और आभूषण दे दीजिए मैं बाद में दे दूंगा या उतना पैसा दे दूंगा लेकिन भगवान की कुछ ऐसी लीला उनको ठाकुर जी से मिलना था ना इसलिए सेठ होने मना कर दिया आप कल्पना करें नरसी जैसा भक्त और उसके नगर के सब लोग जानते थे कि नरसिंह जी को भगवान के दर्शन हो चुके लेकिन ये माया का मोह ये पैसे का मोह महाराज किसी ने उनको कुछ नहीं दिया बल्कि एक सेठ ने कह दिया नरसिंह जी आप थोड़ा हाँ दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखी प्या केदारा राग सुना दीजिए ना नरसिंह जी केदारा राग सुनाने लग गए वो सिद्ध राग था उनको भगवान ने दिया था और केदारा राग जब गाते थे भगवान उनके सामने दर्शन देते थे आके नरसिंह जी दर्शन में इतने डूब गए कि उस भजन में उनको दो घंटा लग गया गाते गाते नरसिंह जी को जब ध्यान आया रे दो घंटा बीत गया किसी ने कुछ दिया तो था नहीं चलो हरी भक्त कभी निराश नहीं होता उदास नहीं होता घर आए इधर ने लीला कर दी उधर वो दो घंटे तक केदारा राग गा रहे थे इधर भगवान स्वयं राधा रानी को लेकर के आते हैं भगवान श्री राम सुंदर और स्वयं एक मुनीम का वेश बनाए हुए और राधा रानी को अपनी पत्नी का वेश बनाए हुए आते दरवाजा खटखटाया नरसि जी की धर्म पत्नी ने दरवाजा खोला बहुत सारा सामान साथ में सुंदर कपड़े हैं आभूषण हैं। उन्होंने कहा आप कहाँ से आए हैं कौन है बोले किसी जन्म में मैं नरसी का मुनीम था हा? मेरा बहुत पुराना रिश्ता है उन्होंने मेरे को भेजा है शायद कुछ सामान की जरूरत है कहाँ है आपकी बेटी हम उसका श्रृंगार कर देते श्रृंगार किया स्वयं राधा रानी ने अपने हाथों से श्रृंगार किया आभूषण पहनाए वस्त्र पहनाए जब जाने लग गए तो जय श्री कृष्णा किया और भगवान ने कहा उनकी धर्म पत्नी से नरसिंह जैसे हमारा जय श्री कृष्णा कह देना और कह देना जब भी जरूरत पड़े मेरे को केवल आदेश दे दिया करें क्योंकि मैं उनका हमेशा का कर्जदार हूं मैं रेडी हूं चले गए नरसिंह जी लौट के आए नरसिंह जी ने दरवाजा खटखटाया पत्नी निकली उन्होंने कहा भाई कुछ मिला नहीं हरी इच्छा कई लोगों से मैंने कहा पत्नी को बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं मिला आपने तो बहुत कुछ भेजा है इतना तो हो ही नहीं सकता था मैंने भेजा मैंने तो नहीं भेजा कहाँ है वो जो सामान जो आया है उन्होंने देखा बेटी बिल्कुल सजी आभूषणों से वस्त्रों से सजी हुई बैठी थी नरसी जी को जब महाराष लीला का दर्शन हुआ था इसी कलिकाल में भगवान शिव की कृपा से तब उन्होंने श्री राधा रानी के श्री अंग पर इन वस्त्रों को देखा था और आभूषणों को देखा था नरसी जी वस्त्र देखकर के पहचान गए, ये तो किशोरी जी के वस्त्र है, ये तो किशोरी जी के आभूषण है गदगद हो गए रोने लग गए अरे मेरे मुनिम नहीं थे तो मेरे आराध्य थे मेरे ठाकुर थे तुमको तो दर्शन हो गया वो उनकी कृपा थी कहने का अर्थ क्या है भगवान कर्जदार होते हैं अपने भक्त के ऋणी हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए और इसीलिए आप देखेंगे अपने भक्त का काम भगवान दुनिया वालों को करने भी नहीं देते हा? कोई ना कोई ऐसा व्यवधान डाल देंगे दुनिया वाले देखते रहेंगे ठाकुर स्वयं आएंगे क्यों जैसे माता पिता अपने बच्चे का काम स्वयं करते हैं दूसरों से कराना पसंद नहीं करते ऐसे ठाकुर स्वयं आते यहां पर ब्रह्मा जी से कहते हैं भगवान इन व्रजवासियों का मैं ऋणी रहूंगा ऋणी इन व्रजवासियों को मैं कुछ नहीं दे सकता क्यों और उसमें कारण भी है हमारे गुरु जी कहते थे भगवान ने भगवत गीता में एक प्रतिज्ञा की है ये यथा माम प्रपथ्यंतेंस तथय ता भजामे जो मेरे को जैसा भजन करते हैं मैं उनको वैसा ही भजन करता हूँ वैसा ही व्यवहार करता हूँ भगवान ने कहा यह वचन मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ भक्तों के साथ क्यों भक्त सबको छोड़ के केवल मेरा भजन करता है और मेरे लिए एक भक्त होता तो मैं सबको छोड़ देता मेरे लिए अनेक भक्त हैं इसलिए मैं सारे भक्तों को छोड़ कर एक भक्त के लिए काम नहीं कर सकता इसलिए मैं अपने वचन भंग का दोष मेरे में रहता है और वही मेरा ऋणित्व तो स्वीकार करता हूं भक्तों की सेवा करके उस दोष को मैं दूर करता हूँ तो मेरे जीवन में इसलिए भगवान हमेशा आप देखेंगे जो संत हैं वो अपने लिए क्या दूसरे के लिए क्या तो उनके मन में केवल संकल्प हो जाए कि ये काम होना है ये काम होना चाहिए वो कहाँ से हो जाता है आपको पता नहीं लगेगा हाँ क्यों भगवान ऋणी होते वो तो देखते रहते हैं कि इनके मन में कोई संकल्प आवे और मैं उसको पूरा कराऊ तुरंत ब्रह्मा जी को कहना पड़ा ब्रह्मा मैं इन ब्रजवासियों को सच बताऊं तो मैं इनको कुछ नहीं दे सकता इन्होंने जैसा प्रेम मेरे से किया है मैं इनका ऋणी ही रहूंगा ब्रह्मा जी अब महाराज चरणों में पुनः गिर पड़े ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु मैंने देख लिया तावत राग आदयाहा तावत कारा गृहम गृहम मोहंगरी कृष्ण सुंदर जब तक तक ये ये जीव तेरा नहीं नहीं हो जाता है है तेरे से अपना नाता नहीं जोड़ लेता है। तभी तक ये दुनिया के उसको परेशान करते हैं तभी तक गृहस्थ आश्रम उसको बंधन दिखाई देता है तभी तक कारा गृहम गृहम जेल जैसा दिखाई देता है क्या अम्बरीश गृहस्थ नहीं थे क्या ध्रुवजी गृहस्थ नहीं थे क्या प्रहलाद जी गृहस्थ नहीं थे क्या गृहस्थ आश्रम में रहकर के उन्होंने भगवान का दर्शन नहीं किया भगवान जीवन में आ जाए तो गृहस्थाश्रम भी गोकुल बन सकता है गृहस्थाश्रम भी वैकुंठ बन सकता है प्रश्न गृहस्थ या विरक्त का नहीं है अरे विरक्त तो काल नेमी भी ढोंग कर रहा था ना खाली घर छोड़ने से भगवान मिल जाएंगे ये आवश्यक नहीं है भगवान मिलेंगे भगवान के भाव से भगवान से नाता जोड़ने से ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु घर में रहे या वन में रहे आपके साथ जब तक नाता नहीं जुड़ा तब तक दुनिया शत्रु की तरह व्यवहार करती है और आपसे नाता जुड़ जाता है तो शत्रु भी मित्र बन जाता है और आप ये दुनिया में करके देखना आप दुनिया के लिए काम करोगे दुनिया भी पकड़ में आएगी नहीं और भगवान तो जाएंगे ही भगवान के लिए जीवन व्यतीत करना शुरू कर दो भगवान तो मिलेंगे ही और दुनिया भी आपकी सहयोगी बन जाएगी आपकी सेवा में लग जाएगी हाँ बुजराम सुखदास जी महाराज कहते थे इतने सेवक किसी गृहस्थ को मिल सकते जितने सेवक उनके पास थे निष्काम सेवा करने वाले लालसा करते रहते थे हाँ गुरुदेव की अनुमति हो जाए तो थोड़ी सेवा हम कर दें। हमने गुरु जी को देखा पूजो स्वामी अखंडानंद जी महाराज लोग खड़े रहते थे गुरु जी की कुछ आज्ञा हो जाए तो हम कुछ सेवा कर दें। क्यों भगवान से जुड़ा हुआ जीवन था भगवान से आप गृहस्थ आश्रम में रह के भी जुड़ सकते हैं और महात्मा होके भी जुड़ सकते हैं प्रश्न गृहस्थ विरक्त का नहीं है प्रश्न है भगवान के नाते का और वो इतना रस है आप यहीं से कल्पना करें भावना करें जिनकी कथा सुन के जिनकी कथा कह के कितना रस आता है ये रस करोड़ रुपया खर्च करने से नहीं आएगा ये रस बड़ा बड़ा महाराज आपको पद मिल जाए प्रतिष्ठा मिल जाए तो भी नहीं आएगा एक अभिमान को ही बढ़ावा मिलेगा क्यों सिद्धांत है रसो वही साह रस स्वरूप तो परमात्मा है ना आप उसी से जोड़ेंगे तो ही रस मिलेगा जहाँ रस नहीं है वहां रसा भाष होगा रस नहीं होगा आप कहेंगे अगर दुनिया में रस नहीं है तो लोग लगे क्यों रस नहीं है रसा भास है आप कहेंगे कैसे बोले अगर भगवान से नहीं जोड़े तो पूरा जीवन रसा भाष में ही निकल जाता है रसाभास माने मिलता नहीं है लगता है मिला आभाष जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब जल्द के बर्तन में पड़ता है बच्चे को कह देते इसके अंदर चंद्रमा है और चंद्रमा दिखाई देता आभास है चंद्रमा का चंद्रमा नहीं अब वो बच्चा उसमें चाहे 50 साल तक चंद्रमा को खोजे और निकाले क्या चंद्रमा निकलेगा क्यों भाई निकलेगा नहीं निकलेगा क्यों उसमें चंद्रमा है नहीं चंद्रमा का प्रतिबिंब है आभाष है अगर इसी तरह से हम दुनिया में रस खोजते रहते हैं आभास है नहीं दिखाई देता है लेकिन मिलता नहीं निकलता नहीं क्यों रस नहीं है रसाभास है और रसाभास के चक्कर में जीवन व्यतीत हो जाता है आयु व्यतीत हो जाती है जन्म जन्मांतर व्यतीत हो जाते हैं लेकिन जब चंद्रमा के विषय में जान जाओगे तो प्रतिबिंब की तरफ तुम्हारी रुचि नहीं होगी वही उसकी पहचान है हा? तभी तक महाराज परेशानी होती है ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु कृपा करो जो जीवन इन ब्रजवासियों को मिला है अब मेरे को ब्रह्मा मत बनाना जब मस्ती आती है ना भगवान की भक्ति की भगवान के नाम की भगवान के आनंद की एक महात्मा के पास एक बार कुंभनदास जी महाराज थे उनको जाना पड़ा राजा ने बोलवाया किसी ने कह दिया सिद्ध महात्मा है सीकरी जाना पड़ा सीकरी फतेहपुर सीकरी जब लौट के आए बड़े प्रेम से वहां राजा मिला बहुत प्रेम से मिला आज के हमारे जैसे महात्मा होते तो बड़े स्वाभिमान में आते मैं प्राइम मिनिस्टर से मिल के आया हूँ कुंभन दास जी से पूछा कि आप राजा से मिलकर आए हैं अपना कुछ अनुभव बताइए कुंभन दास जी ने एक पद गाया संतन को कहा सीकरी सु काम संतो को सीकरी के राजा से क्या मिलेगा हाको हा? मुख देखत दुख लागत हुआ को करनी पड़ी सलाम <laughs> बोले बोले मेरी समस्या क्या हुई कितना लाभ हुआ हुआ कितना नुकसान वर्णन करते बोले जिसे कितने लोगों को कष्ट देता है कितने लोगों को दुखी करता है उसके जाके वहां नीचे बैठना पड़ा और बोले सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ आवत जात पनहिया टूटी <laughs> मेरे जूते घिस गए वो सबसे बड़ा नुकसान हुआ विरक्तों की तो महाराज मौजी अलग होती जूते घिस गए मेरे कमजोर हो गए आवत टूटी बिसर गयो हरि नाम संतन को कहा सीकरी वो जब रस आ जाता है एक आनंद आ जाता है तो महाराज एक अलग ही रस होता है वो मस्ती जब आ जाती है सब छूट जाता है ध्रुव जी को जब रस आया ना राज्य के लिए उन्होंने उपासना की थी लेकिन भगवान ने जब दर्शन दिया ध्रुव ने कहा मेरे हृदय में राज्य प्राप्ति रूपी एक कचड़ा लगा हुआ है आप कृपा करके इसको साफ कर दीजिए ये ध्रुजी की स्तुति में स्पष्ट लिखा है पूरी ध्रुवी की स्थिति में आप निकाल नहीं सकते कि कभी उन्होंने राज्य के विषय में भगवान से कहा उन्होंने यही कहा राज्य की प्राप्ति की कामना रूपी कचड़ा मेरे हृदय में लगा है उसको आप निकाल दीजिए और अपने चरणों में निवास दे दीजिए ये दुनिया की इच्छाएं तभी तक रहती हैं जब भक्ति का रस नहीं मिलता है आनंद नहीं मिलता है ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप कृपा करो अब आगे से ब्रह्मा मेरे को मत बनाना अगर आप मेरे से प्रसन्न है खुश है तो मेरे को ब्रजवासी बना देना ग्वाल बाल बना देना जिससे मैं भी आपके साथ बैठ सकूं, खेल सकूं, बनभोज कर सकूं, सकूं। लीला कर सकू एक संत के साथ रहने में इतना आनंद आता है आप भावना करें जिसके साथ साक्षात ठाकुर रहते थे आ, लीला करते थे सोते थे दौड़ते थे एक बार दर्शन हो जाए तो जीवन भर आनंद रहता है साधक के जीवन एक बार दर्शन हो जाए ठाकुर का अरे जिनको रोज ही दर्शन होता था दर्शन नहीं स्पर्श होता था स्पर्श नहीं वार्तालाप होता था प्रेम भी, भी होता था झगड़ा भी होता था सारे संबंध तो ठाकुर से ही जुड़े हुए थे ना, आ, कितना रस था उनके जीवन में ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़े और ग्वाल बाल गुफा से उठा लाए जो बेहोश करके डाल दिए थे भगवान को समर्पित कर दिए भगवान स्वयं जो बछड़े ग्वाल बाल बन गए थे उनको अपने में एक कर लिया क्योंकि अब दो दो रहेंगे तो गड़बड़ होगा जो स्वयं बन गए थे उनको अपने से एक कर लिया बछड़े ग्वाल बाल सब आ गए ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया भगवान ने मौन आशीर्वाद दिया बोले नहीं लिखा भगवान बोले नहीं इतनी सुंदर स्तुति आपने सुना लेकिन पूरी स्तुति सुनाने के बाद भी भगवान कुछ नहीं बोले ब्रह्मा जी से क्यों टीकाकारों ने लिखा भगवान ब्रह्मा जी से थोड़ा रुष्ट थे इस लीला से क्यों इस ब्रह्मा ने ऐसी लीला की कि एक वर्ष तक मेरे को ब्रजवासियों से अलग रहना पड़ा क्या प्रेम था ठाकुर का भक्त व्याकुल होता है कि मेरे को भगवान से अलग रहना पड़ता है अगर भक्त व्याकुल होता है तो भगवान भी व्याकुलना पड़ रहा है से बोले नहीं। अब उठा के देख ले ब्रह्मा जी ने इतनी बड़ी स्तुति की परिक्रमा की बछड़े ग्वाल बाल वापस दिए प्रणाम किया कोई आशीर्वाद भगवान ने नहीं दिया वार्तालाप नहीं किया ब्रह्मा जी थोड़ा डरे हुए थे चले गए ब्रह्म को और इधर भगवान की लीला शक्ति काम कर रही थी ग्वाल बाल पुनः वही मंडलाकार बैठ गए जो बाल बाल भोग लाए थे उसको निकाल के खा रहे थे भगवान कृष्ण उधर से बछड़ों को लेके आ रहे थे लीला पूर्वक क्यों बछड़े खोजने गए थे ना ग्वाल बाल वही बैठे हैं भगवान बछड़ों को खोज के ला रहे हैं ग्वाल बाल क्या कहते अरे कन्हैया तू कहा चला गया था हम इतने देर से तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम बाल भोग करने के लिए अभी तक हमने बिल्कुल नहीं खाया तो इतनी देर कहा चला गया था सुखदेव जी कहते राजन भगवान कृष्ण इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते थे आ, असमर्थ थे क्यों बताते तो भेद खुल जाता भगवान केवल मुस्कुरा के रह गए भगवान बोले कोई बात नहीं मेरे को ढूंढने में विलम्ब हो गया तुमको विलम्ब हुआ कोई बात नहीं अब मिलके खाते सब लोगों ने बाल भोग किया और सब लोग वापस ग्वालबाल बछड़ों को लेकर के वापस ब्रज में आते हैं सभी ग्वाल बालों ने अपने अपने माताओं से बताया अरे आज इतना बड़ा अजगर आया था सबको खा गया था अगर कन्हैया नहीं होते तो हम सब मारे जाते कन्हैया ने हमारी रक्षा की तो इस प्रकार से पांचवें वर्ष में जो लीला हुई थी उसकी चर्चा गोकुल में छठवें वर्ष में हुई क्योंकि एक वर्ष तक ग्वालबाल बछड़े थे ही नहीं जो ओरिजिनल बछड़े थे वो तो थे ही नहीं ग्वाल बाल थे ही नहीं भगवान ही ग्वाल बाल और बछड़े बने हुए थे सभी लोग बड़े प्रेम से रहने लग गए तो हम लोग भी ठाकुर जी से यही प्रार्थना करें ये जो दुनिया के रिश्ते नाते हैं ड्यूटी जरूर निभावे लेकिन दुनिया के होकर के दुनिया में रहोगे तो तकलीफ में रहोगे भगवान के होकर के दुनिया में रहोग हाँ। भगवान के बन करके दुनिया में रहो अपना मुख्य नाता भगवान के साथ रखो भगवान के नाते संसार में व्यवहार रखो जैसे संत रहते हैं भक्त रहते हैं तो समाज में भी सुखी रहोगे मन भी खुश रहेगा और अंत में ठाकुर भी तुमको दर्शन देंगे मिलेंगे और तुम्हारी महाराज पूर्णता को प्राप्ति का अनुभव कराएंगे तो यही हमारी ठाकुर जी से प्रार्थना है हमारे जीवन में भी वैसा भाव आवे भक्ति आवे जैसे ठाकुर के साथ हमारा संबंध सतत जुड़ा रहे सतत जुड़ा तो है अनुभव होता रहे हाँ। संबंध तो जुड़ा है सच्चा वही जुड़ा है बाकी तो सब गड़बड़ है टूटने वाले हैं, और तो भगवान ही चला रहा है सबकी पोल सब जानते हैं इसलिए ना कहो वही ज्यादा अच्छी हाँ। सब ये महाराज धागे के जैसे संबंध हैं, कब टूट जाएं उसमें आश्चर्य नहीं है जुड़े हुए हैं यही आश्चर्य है। जुड़े हुए यही आश्चर्य है, लेकिन भगवान का सच्चा संबंध है उन्हीं के साथ अपना नाता जोड़े संबंध जोड़े तो जीवन सुखी रहेगा इस कलयुग में भी द्वापर बन जाएगा त्रेता बन जाएगा सतयुग बन जाएगा इस प्रकार से जो वन भोज लीला है इसका यहाँ पर विश्राम होता है पूर्ण कभी नहीं होती कोई भगवान की कथा अनंत कथा होती है हरि अनंत हरि कथा अनंता पूज्य स्वामी श्री शांतात्मानंद जी महाराज बड़े स्नेह पूर्वक प्रतिवर्ष इस कथा का अवसर देते हैं मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और सभी श्रोतागण यहाँ के श्रोताओं की क्वालिटी थोड़ा अच्छी है हाँ क्योंकि ध्यान से सुनते हैं, लेते और सुनने वाले आते हैं। जितने श्रोता आते हैं मैं देखता हूँ एक भी श्रोता बीच में उठ के नहीं जाता है उससे पता लगता है केवल सुनने वाले आते हैं भीड़ वाले नहीं आते भीड़ बढ़ाने वाले नहीं आते इसलिए और रस आता है जब श्रोता को रस आता है तो वक्ता को और रस है वो ईश्वर की कृपा है तो उनके चरणों में बार बार प्रणाम है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 की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, राधाओह की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, सब की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हम की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हम हमारो जने राधा श्री राधा श्री राधा हमारो जमे राधा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 सदगुरुदेव भगवान